सांसारिक कार्यों में आत्मा का कर्तित्व नोत आत्मस्वरूप के कारण नहीं तो कर्मों में करता किंतु गुण संसर्गमत गुणों के संसर्ग के कारण है किसने सांसारिक प्रवृत्तियों में जो आत्मा का कर्तृत्व या सांसारिक कर्मों के प्रति आत्मा का कर्तवर के कारण माना गुणों के संसर्ग के कारण माना अभी देखो जिस तरह से बताते हैं कल की बातों की करते हैं फिर आप बताते हैं कर्ता कर्ता किसे कहते हैं कृति कृति कृति अस्तित्व कृति अस्तित्व कर्तृत्व कृति अस्तित्व कर्तु लक्षणम है कृति तो के आश्रय को कर्ता कहते हैं कृति का अर्थ होता है का क्या होता है अब ध्यान देना प्रश्न के बाद क्रिया होती है तो जैसे ये क्रियाएं तो शरीर में होती है ना लेना देना चलना फिरना क्रियाएं किसमें है और इन इन क्रियाओं के पहले क्या होता है प्रश्न होता है और उस प्रश्न का आश्रय को क्या कहते हैं कर्ता प्रश्न के आश्रय को कहते हैं तो प्रश्न का आश्रय वो क्या है आत्मा है प्रश्न का आश्रय क्या है अब कैसे है यही समझना है आपको कैसे है यही समझना है आपको सभी अच्छा तन संग्रह में भी 24 गुणों में क्या बताया है प्रश्न बुद्धि न्याय न्याय के अनुसार बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रियन धर्म धर्म संस्कार ये क्या है आत्मा के गुण किसके गुण है हाँ आत्मा में रहते हैं ऐसा न्याय के मानते हैं तो कर्तृत्व तो आत्मा में है ऐसा न्याय के मानता है विशिष्टा में भी ऐसा ही माना जाता है सांख्य और शांक वेदांत में कर्तृत्व तो आत्मा में नहीं माना जाता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं माना जाता है तो यहीं पर है तो इतना समझित आत्मा चेतन तो है आपकी बात को हम बताए देते हैं देखिए दूसरे जो नयायिक नहीं है नहीं। वे सब न्याय मत में आरोप लगाते हैं क्या जो ज्ञान रूप होता है वो चेतन होता है पता ही वेदांत का आत्मा ज्ञान रूप है संकर वेदांत में भी ज्ञान रूप है ज्ञान रूप होता है, चेतन होता है। और जो ज्ञान रूप नहीं होता है वो चेतन नहीं होता है तो नयायी आत्मा को ज्ञान रूप कहते हैं इसलिए क्या है वो चेतन नहीं है उसमें जडत्व की प्राप्ति होती है वेदांति रोष देते हैं दोनों संक्र मत वाले विशिष्टाधि दोनों कह सकते हैं बात ही हो दर्शन शास्त्र का अध्ययन जो है तटस्थ करना चाहिए किसी आग्रह में बंद करके नहीं करना चाहिए नहीं नैयिकों से पूछो तुम्हारा आत्मा चेतन है कि नहीं है बोलते हैं चेतन है क्यों चेतन इति चेतना चेतन हाँ तिथि संज्ञायाम संज्ञायाम अर्थात ज्ञाने जानने तुम्हें है चेतन चेतना चेतन जाना तिथि जानने वाले, वाले को क्या कहते हैं चेतन तो हमारे मत में क्या है वो जानता है कि नहीं जानता है वो क्या वो ज्ञान का आश्रय है इसलिए कैसा है चेतन है बात, अब सुन लो पूरी बात अभी संक्रमत को लेकर ही चलते हैं संक्रम देखो का आत्मा वो क्या मानते हैं जानने वाला ज्ञान का आश्रय मानते हैं ज्ञान स्वरूप नहीं मानते हैं तो जो ज्ञान स्वरूप नहीं होता है वो चेतन नहीं होता है नयायिका आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं इसलिए क्या है वो है और वो इतना सोच गया ही बात बस सोच तो नैयायिक क्या कहेंगे तो जड़त की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई तुमने यही बोलेगा देखो जो ज्ञान प्राग भाव का अधिकरण तथा ज्ञान ध्वंस का अधिकरण होता है उसे महात्मा है कहते हैं तो ज्ञान किसमें उत्पन्न होता है पता ही समझ में तो ज्ञान उत्पत्ति उत्पत्ति जैसे ये वृत्ति ज्ञान सबके मतलब उत्पन्न होते नहीं होते तो उत्पन्न होने के पहले ज्ञान रहता है उत्पन्न होने के पहले ज्ञान का प्रागभाव रहता अधिकरण कौन हो गई कहता है की जो ज्ञान पराग अभाव का अधिकरण होता है और ज्ञान ध्वंस का अधिकरण होता है वो चेतन होता है घटपट ज्ञान पराग भाव के अधिकरण और ज्ञान ध्वंस के अधिकरण है तो चेतन कौन होता है जो जो तो ज्ञान पराग का अधिकरण होता है और ज्ञान का अधिकरण होता है वो कौन होता है चेतन होता होता है है ज्या? जो ज्ञान का और ज्ञान ज्ञान के जो ज्ञान के प्राग अभाव का अधिकरण होता है और ज्ञान के ध्वंस का अधिकरण होता है इसलिए वह चेतन होता है वह क्या होता है घटपट ऐसे है घटपट ज्ञान श्राग अभाव के अधिकरण है और वो क्या है कि ज्ञान के ध्वंस के अधिकरण है तो चेतन हो पाएंगे तो नहीं नैयाय इस प्रकार जो है आत्मा के जडस्व की व्यावृति कर देता है इस प्रकार नैयायिक सिद्ध कर देता है कि आत्मा जडी नहीं आती आती अतीक नहीं आती अच्छा अब रही बात शंकर वेदांति कहते हैं की आत्मा ज्ञान है ज्ञान का आश्रय ही है हम नैयायिक और शांकर वेदांत की तुलना कर रहे हैं विशिष्टता प्रोजी में क्या कहता है शंकर वेदांति की जो ज्ञान आत्मा ज्ञान का आश्रय नहीं हो सकती है ज्ञान रूही हो सकती है तो ध्यान देना रहा के जिस ज्ञान गुण का आश्रय आत्मा को मानते हैं शांकर वेदांत वही ज्ञान आत्मा का स्वरूप है क्या नहीं। शंकर तो वेदांति कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है ज्ञान का आश्रय नहीं, नहीं। तो नयायिक जिस ज्ञान का आश्रय आत्मा को मानते हैं शंकर मत में वही ज्ञान आत्मा का स्वरूप है क्या क्यूँकी नयायिक ज्ञान का आश्रय आत्मा को मानते हैं किसको वृत्ति ज्ञान को जिसका उत्पत्ति ध्वंस होता है और वृत्ति ज्ञान शांकर मत में भी आत्मा का स्वरूप है क्या तो शांक्र मत की कोई युक्ति चली नहीं चली वो है क्या दूसरे के मत को कीचड़ फेंकने के लिए कुछ कुछ कल्पना करके काट देते हैं नैयायिक मत इतनी बात समझ में आई तो जड़ है क्या वो नयायिक आत्मा चेतनी है नयायिक आत्मा हाँ कोई घटादी के समान है क्या वो जो घटादी के समान है क्या वो दूसरे कहते हैं विशेषता ऐसा कही देंगे कि जो ज्ञान का स्वरूप नहीं है तो उनको भी क्या मानना पड़ेगा जड़ मानना पड़ेगा तो नयायिक से कोई मानेगा इस बात को दोनों न्यायिक पर कह सकते हैं दर्शन शास्त्र को पढ़ना है जिस शास्त्र का अध्ययन करना है उसके साथ तादात बनाकर पढ़ना चाहिए ये सत्तर प्रतिशत दूसरे के मत का जो खंडन होता है वो झूठा होता है इस बात को कल्पना करके उसका पढ़कर देखो ऐसा नहीं मानता है बहुत चुपराई लोग करते हैं पता है, है नैयाई का आत्मा चेतन ही है जड़ नहीं है ध्यान रखिएगा तटस्थ अध्ययन करना चाहिए कैसे चेतन हुआ वो चेतन किसे कहेंगे जो ज्ञान तो हो ज्ञान से तो ऐसा घटपट है क्या इसलिए घटपट चेतन होगा और ऐसा कौन है तो आत्मा कैसा होगा है ना तो जो आजकल कहते हैं ना परंपरा अगर हमारा ज्ञान है वो मूर्ख खतार के अलावा कुछ नहीं है सस्तक उसमे ज्ञान मूर्खता लिप्त रहती है आजकल जो परम्परागत हो गया है ना परम्परा वो पढ़ना सभी साथ परंपरा से पढ़ो तो भी को तो एक परंपरा से पढ़ो न्याय की परंपरा से न्याय शास्त्र पढ़ो तो पता चल जायेगा ऐसा तो अब जो हो हम आपको क्या कहना चाहते है हम इतना सिद्ध हो गया की नयायी का आत्मा जड़ जड़े अब वो जड़ की ज्यागृति कैसे करता है समझ के वो नहीं तो है अब ये जो ज्ञान ज्ञान रूप नहीं कहता इतनी बात जरूर मतलब ये कह सकते हैं सुधिंगों में आत्मा को ज्ञान रूप कहा गया है नयायिक ज्ञान रूप लेकिन युक्ति से आप उसको जड़ नहीं सिद्ध कर सकते किसी भी प्रकार है।, है ना हाँ युक्ति से जड़ वो ज्ञान रूप न कह करके भी उसको चेतन मान रहा है कि ध्यान रखना चेतन सिद्ध हो जाता है श्रुति को लेकर ज्ञान रूप कहती है ज्ञान रूप नहीं कहते इतना आप कह सकते हैं ठीक है, है? लेकिन ऐसा जडत्व का दोष नहीं दिया जा सकता है उस पर जडत्व का दोष हाँ इसे शंकर पर भी आ जाएगा नयायिक बोलेगा कि श्रुति तो उसको ज्ञान का भी कहती है आप ज्ञान नहीं मानते तो बोलेगा कि जो ज्ञान का आश्रय होता है वो चेतन होता है जो ज्ञान का आश्रय नहीं है वो क्या है चेतन उल्टा इंपरो कर देगा जो ज्ञान प्राग भाव का अधिकरण जो ज्ञान भंस का अधिकरण होता है वो चेतन होता है तुम्हारे यहाँ उसमें कुछ है ही नहीं आत्मा में ना प्राग भावा ज्ञान पराग भावा भी नहीं ज्ञान ध्वंसा अधिकड़ता नहीं तुम्हारा ही हो गया तो क्या कर लोगे कल क्या लोगे उल्टा गाव उस चला देगा वो उसे उल्टा उन चला देगा वो भी अभी हो जाएंगे तो समाधान तभी होगा जब दोनों उसको मानो नहीं तो कहते हैं पूरा पूरा सुखी के आधार पर मान लो तर्क से कुछ नहीं उठता तर्क से तर्क कर सकता तो है अब देखिए अब पंचदशी क्या है पूरी तर्क की तो प्रक्रिया है वो जब दूसरे की बात आएगी जब कोई प्रबल तार्किक आ जाएगा तब कहेंगे नहीं नहीं हम तो शास्त्र को प्रमाण मानते तर्क को नहीं और खुद पूरा तर्क करते रहेंगे जब जानेंगे कोई ऐसा तार्किक आ गया हमारी बातों उड़ा देगा तो बोलते हम तर्क नहीं मानते तर्क तो नहीं मानते तर्थ हैं है? <laughs> <देखी> दे <सब laughs> कुछ नहीं रखे है तो अब ध्यान देना हम क्या कहना चाहते है ना और ध्यान देना तो हमने अभी क्रम से सब बातें बताएंगे की करता ही क्या होता है फल का भुगत होता है ना साधना जो करेगा वही साधना का फल भोगेगा कि कोई और भोगेगा अच्छा जो लोग जड़ को जड़ बुद्धि को करता कहते हैं जड़ अंताकरण को करता कहते हैं ये ये जो है मुक्तावस्था में रहते हैं दे दे। तो करे कोई भोगे कोई ऐसा होगा क्या अच्छा यदि आपको मालूम हो जाए कि इस कर्म करने के बाद में हम स्वयं नहीं रहेंगे तो करने में प्रवृति होगी स्वनाथ में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती यदि बुद्धि को करता माना जाए तो भी क्या होगा कि उसका जो मोक्ष के साधन के अनुष्ठान में मोक्ष के साधन को साधन प्रवृत्ति नहीं हो सकती प्रवृत्ति होती नहीं किसी को तभी होगी जो बात नहीं करता हो है ना? ये सब बातें हैं आगे देखेंगे यहाँ पर ये देखेंगे प्रश्न का आश्रय हंजी तो वो कृति के आश्रय या प्रश्न के आश्रय को क्या कहते हैं कर्ट क्रियाएं जो हैं ये बाहर शरीर की हैं और इन क्रियाओं के पहले क्या होता है प्रश्न और प्रश्न प्रश्न किस में रहता है आत्मा और प्रश्न है क्या तो ये कृति कब होती है पहले जाना इच्छती और प्रदेश फिर करोटी है न जानता है जब किसी फल के साधन को जानेगा तब क्या होगी उसकी जाना थी किसी फल के साधन को जानेगा तब इच्छा करेगा और फिर क्या करेगा प्रश्न प्रश्न प्रश्न करेगा और प्रश्न के बाद क्या करेगा वो कर्म करेगा कर्म हो, संपन्न होगा उसके द्वारा है ना प्रश्न के बाद कर्म संपन्न होता है शरीर जिंदगी पे तो इसलिए देखो वही लक्षण दिया है इसी पुस्तक देख रहे हैं ना पहले कृतिया कर्तृत्व दिया है ना तो बाद में मोटे छोरों में दिया हुआ है ज्ञान चिकीर्सा पूर्वक प्रश्नवत्व प्रश्नवत्व अथवा प्रश्न आश्रतम एक ही बात है दिखाई देता है एक तीन नौ पेज है। इसमें देख लो साथ में एक साथ बैठा करो की ज्ञान चिकित्सा पूर्वक तत्व चिकित्सा का अर्थ होता है करने की इच्छा चिकित्सा क्या थे हाँ ज्ञान से किसका ज्ञान फल के साधन का ज्ञान हल्के और चिकित्सा मतलब किसको करने की इच्छा हल्के साधन हल्के साधन कर हल्के साधन को करने की इच्छा ज्ञान और, और चिकित्सा पूर्व में होने पर क्या होता है प्रश्न प्रश्न में होता है पूर्व में होते इसलिए कहा गया ज्ञान चिकित्सा पूर्वक प्रश्न है है ना ज्ञान चिकित्सा पूर्वक प्रश्न वस्तु ये किसका लक्षण है बात ये, यह प्रास्टन प्रास्टन प्रास्टन है। ये है? करता में अच्छा वहां ने ज्ञान इच्छा ये तथा प्रश्न पूर्व में होने पर सभी कर्म किए जाते हैं चलो कोई बात नहीं आगे दे देखिए वही एक मोटे अक्षरों में भोक्ता भोग्यम प्रेरित राम चमत् है ना भोक्ता कौन है जीवात्मा भोग्य कौन है प्रकृति ये जड़ प्रकृति और प्रेरिता प्रेरक कौन है परमात्मा तो इसे भोक्ता सिद्ध हुआ और अगले पेज पर देख लो थोड़ा एक सौ चालीस पेज पर दूसरी लाइन में तो ऊपर से देख लेना आत्मा का कर्तृत्व तो स्वीकार न करने पर उसका भोक्तृत्व सिद्ध नहीं होगा नहीं? नहीं? करता ही तो भोक्ता होता है अब देखना शास्त्रोक्त तो स्वर्गादी फल कर्म के कर्ता को प्राप्त होते हैं मिला? किसको प्राप्त होते हैं कर्म के करता ये जमीनी का सूत्र है शास्त्र फल प्रयोग का क्या अर्थ है कि कर्म का अनुष्ठान करने वाले को कर्म करने वाले को शास्त्र में कहा गया फल प्राप्त होता है यह नियम फल किसको प्राप्त होता है कर्म के अच्छा अब ध्यान देना यही नियम है ना जो जो क्या है कि स्वर्ग का साधन कर्म को करेगा उसको कौन सा फल मिलेगा और जो मोक्ष के साधन ब्रह्म विद्या में लगेगा उसे क्या मिलेगा ये बात आई समझ में पर कुछ स्थल देखो जैसे की दो स्थल देखना आपने एक तो श्राद्ध कर्म कौन करता है पुत्र और फल किसको मिलता है पिता के पित्र को मिलता है ना है तो जो कर्म किया वही फल मिल पाएगा तो ये, ये अलग अंग है न हो ना दे। और देखना कि जो जातेष्टि होता है ना जब पुत्र और उसका फल क्या है पवित्रता उसका फल क्या है तो वो फल किसको मिलता है पुत्र को पिता कर्म करेगा फल किसको मिलेगा पुत्र को मिलेगा तो अब देखना ये वहीं पे लिखा है विद्वानों ने जात कर्म है समझ के जातिष्टी कर्म जो पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता करता है और उसका फल फलता है, है तो श्राद्ध कौन करता है, फल किसको मिलता है। आ, श्राद्ध का फल क्या है कि उसको उच्च लोको की प्राप्ति सुख की प्राप्ति किसको करेगा पुत्र अपवाद का स्थल माना है तो दो को छोड़ करके और जगह क्या है कर्म का फल दो स्थलों को छोड़कर कर्म का फल दोष को दो को सुनकर अब एक ऐसा नहीं है ना ना ना यजमान ही माना जाता है मीमांसा में बताया गया है कि तो क्या होता है कि उनको पैसा देकर उनको खरीदा जाता है पैसा देकर उनको, उनको खरीदा जाता है उनको तो मजदूरी दी जाती है दक्षिणा का मतलब मीमांसा में बताया है कि वो मजदूरी भाती सब्जाया भिट्टी जो दक्षिणा है ना वो क्या उनकी मजदूरी दक्षिणा क्या उनकी मजदूरी है तो यजमान ही माना गया है ना कि माना गया ऋतु कराने वाले ऋतु क्या है और करने वाला है। हाँ वो सहायक है वो सहायक है वो वहां तो बोले कि तो तो भृति दी जाती है उनको मजदूरी दी जाती है वो करता नहीं करता तो वही है कौन यजमान हाँ, यजमान उनके सहयोग से करता है यजमान को फल मिलता है वो तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि फल के लिए कर रहे हैं यजमान तो पैसे के लिए करते हैं, नहीं पृथ्वी पैसे के लिए कर्म करता है समीमांसा विचार किया गया है चलिए तो दो स्थलों को छोड़ करके कर्म का फलकर्ता को मिलता है कि सभी जगह दो स्थलों को अब देखो अब एक ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि नियम सब जगह लागू हो जाएगा ये वो दो स्थल नहीं छूटेंगे जैसे देखो कुछ विद्वानों के अनुसार नियम का निम्न प्रकार से परिष्कार करने पर संगति लग जाती है कहीं भी दोष नहीं आता मिल गया देखो नियम पर ध्यान देना जिस फल के उद्देश्य से जिस कर्म जिस फल के उद्देश्य से जिस कर्म का विधान जिस कर्ता के लिए किया जाता है उस कर्म के कर्ता को उस फल की अवश्य प्राप्ति होती है ये नियम है नियम को घटाना पड़ेगा नियम। क्या नियम पहले जिस फल के पहले साधारण नियम घटाइए स्वर्ग फल के उद्देश्य स्वर्ग फल के या भी कर्म का विधान जिस कर्म के लिए जिस कर्ता के लिए किया जाता है सामान्य नियम घटा रहे हैं जिस फल से क्या लेंगे स्वर्ग फल तो स्वर्ग फल के उद्देश्य या कर्म का विधान जिस कर्ता के लिए तो उस कर्म के कर्ता को किस कर्म के कर्ता को नहीं कर्म कौन बताया अभी तो याद कर्म के कर्ता को उस फल कौन सा फल स्वर्ग फल की प्राप्ति अवश्य होती है सामान्य नियम हुआ ना अब अब इस फल में भी घटेगा ये जिस फल के उद्देश्य से देखो आगे लिखा है तो फल क्या है अपने पुत्र की पवित्रता वो फल के उद्देश्य से पिता जो है जात कर्म करता है किस उद्देश्य से अपने पुत्र की पवित्रता वो फल हाँ, तो ये घटाइये जिस फल के उद्देश्य से किस फल के उद्देश्य से किसके अपने पुत्र की पवित्रता को फल के उद्देश्य ऐसी अच्छा अभी घटाइए और अपने पुत्र की पवित्रता को फल के उद्देश्य से जिस कर्म का विधान किस कर्म का विधान जात कर्म का विधान जिस कर्ता के लिए किया जाता है किस कर्ता के लिए नहीं कर्ता कौन है कर्ता कौन है करने वाला है ना जिस फल के उद्देश्य से कौन सा फल है पर उस तो फल के तो तो तो उद्देश्य किस करूंगा कर्म का विधान किसके लिए किया जाता है के लिए, लिए। अब बताओ उस कर्म के कर्ता को कर्म कौन जात कर्म का कर्ता कौन है पिता और उस फल कौन सा फल पवित्रता अपने पुत्र की पवित्रता फल की प्राप्ति अवश्य होती है हो उसको फल मिल गया जो फल वो चाहता जा� था हो गया नियम आगे देखना स्वपुत्र की पवित्रता रूप फल के उद्देश्य से जात कर्म का विधान कर्ता पिता के लिए किया जाता है अतः जात कर्म करने वाले पिता को स्वुत्र की पवित्रता रूप तो पitel... पवित्र... फल के उद्देश्य से ही वो कर रहा है वो किस फल को चाहता है पुत्र की पवित्रता रूप फल को चाहता है कि नहीं चाहता है तो वही फल उसको मिल गया मिला की नहीं मिला यदि कोई सोचे ना कि हम कि पुत्र जैसे पुत्रष्टि याद होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं तो वो फल मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं। उसी प्रकार से यह समझ लेना उसका तो फल क्या किस फल को चाहता था वो पुत्र की तो वही तो उसको मिलेगा यह सब घट जाएगा इसी तरह स्व पिता को स्वर्ग प्राप्ति करा देना रूप फल के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म का विधान करता पुत्र के लिए किया जाता है श्राद्ध कर्म करने वाले पुत्र को स्विता के लिए स्वर्ग प्राप्ति करा देना रूप फल की प्राप्ति होती इसको ऊपर घटाइए जिस फल के उद्देश्य से यहाँ फल कौन लेंगे श्राद्ध में अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति करा देना रूप फल या अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराना रूप फल के उद्देश्य से किस कर्म का विधान कर्म का विधान किस कर्ता के लिए पुत्र कर्ता के लिए किया जाता है तो उस कर्म के कर्ता को कौन सा कर्म है उसका कर्ता कौन है हाँ उस कर्म के कर्ता वो उस फल की प्राप्ति किस फल की प्राप्ति अनुरूप वही फल चाहता है अपने पिता को सूर्य की पूरी प्राप्ति कराना रूप फल तो वो हो जाता है कि नहीं हो जाता है तो बन गया तो यदि मतलब ये नियम बन गया तो सब जगह लग गया और नहीं तो दो अपवाद हो गए ठीक है हाँ तो सब अपवाद मात्र दो सब नहीं आ, ये नियम तो सब जगह लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म का फल किसको मिलता है कर्ता को है ना तो आत्मा को यदि कर्ता नहीं मानेंगे तो वो भोक्ता सिद्ध होगा भोक्ता भी सिद्ध नहीं, नहीं होगा अच्छा और भोक्ता उसको कहा गया इसलिए उसको क्या मानना चाहिए कर्ता मानना चाहिए अब ये देखो आगे आइए एक पेज पर शंका कर्ता के तो वाय से बताया था ना आपको एसी दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घा सब बताया था ना यहाँ कर्ता शब्द से उसको क्या कहा गया कर्ता स्पष्ट रूप से कर्ता कहा गया ना कर्ता शब्द से और दृष्टा करते क्या हो गया कि आख एक मिनट दृष्टा हाँ चलो कर्ता ही शब्द ध्यान देगा कर्ता स्पष्ट दे ना। दिया ना उसको और देखना वहीं पर विज्ञानम यज्ञम सम के इसका अर्थ पहले दिया आत्मा यज्ञ आदि शास्त्री कर्मो को करता है और कर्माण तनु तनुते कैसे कर करोटी तनुते क्या से था। था। तो विज्ञानम यज्ञ तनुते का क्या हुआ आत्मा यज्ञ आदि शास्त्री कर्मों को करता है और कर्माण तनुते बीचा इसका क्या हुआ कि आत्मा लौकिक कर्मों को करता है तो इसके द्वारा क्या सिद्ध हो गया उसका कर्तृत्व क्या सिद्ध हो गया किसका कर्तव आत्मा का कर्तृत्व आत्मा का सिद्ध हुआ धर्म में अब उस दिन जो बातें बताई थी उनको आवृत्ति किए देते हैं एक सौ तो पेज पर शंका है सुनिए मत और शेदांत मत में कर्ता किसको मानते हैं को हो या अंतासरण को या है ना तो अंताकरण कर्ता है आत्मा कर्ता आत्मा कैसी है अकर्ता है अब इसमें एक उदाहरण देते हैं जैसे की स्फिक्स कैसी होती है स्फिक्स बक्स होती है उसमें कोई रंग होता है लाल और रंग किसमे होता है जपा कुसुम में जपा कुसुम उपाधि है जपा कुसुम में लाल रंग होता है और जपा कुसुम में क्या होता है लाल रंग और इस फटीक के निकट इस फटीक के समीप में विद्यमान यदि जपा कुसुम है तो इस फटीक कैसी प्रतीत होगी रक्त किसमें प्रतीत हुआ प्रतीत। तो इस फटीक लाल प्रतीत होती है ना तो इस फटीक का लाल रंग स्वाभाविक है ये कहता है उपाधि के सम्बन्ध ऐसी आया इसलिए क्या कहेंगे तो जो यहाँ पर स्फटिक में लाल रंग है इसको आप उपाधिक कहिए क्योंकि उपाधि के संबंध से आया है अथवा कहिए इसको आरोपित है आरोपित समझते हैं कि उपाधि के धर्म की यहाँ कल्पना का आरोप कर लिया उपाधि के धर्म का यहाँ पर मतलब जो नहीं है उसको मान लिया है उपाधि के धर्म को मान किसने लिया स्फिक में फटिक। तो इसको औपाधिक कहे आरोपित कहिए अथवा कल्पित कहिए स्फिक का रक्त वर्ण कैसा हुआ कल्पित है उपाधिक है या तो आरोपित है तीनों एक अर्थ में शब्द है बात आई समझ में तो जैसे कि स्फटिक स्वच्छ होती है लाल नहीं होती है के उपाधिक होने पर वो लाल प्रतीक होती है बातचीत समझ में तो जैसे स्फटिक स्वच्छ है वैसे ही आत्मा कैसी है स्वच्छ है मतलब अकर्ता है ना आत्मा में कोई धर्म नहीं है और धर्म किसमें अकर्तृत्व अंताकरण में करतृत्व में और जब आत्मा के निकट कौन रहती आत्मा के संगीत कौन रहती है अंताकरण तो अंताकरण का कर्तृत्व किसने प्रतीत होता है तो वास्तव में तो किसका है तो तो ये स्थान को शांकर मत के अनुसार तो अंताकरण का स्वाभाविक है अंताकरण का और उसका आत्मा का आत्मा का वो कर्तित्व कैसा हुआ औपाधिक हुआ अथवा तो उसको क्या कहेंगे दूसरा शब्दों का आरोपित किया मतलब अंताकरण के कर्तित्व की वहाँ कल्पना कर ली तो कल्पित हो गया अंताकरण के कर्तव्य का वहाँ आरोप कर लिया तो करते आरोपित तो हो गया अथवा औपाधिकर्ण कर औपाधिक हो गया तो मतलब इस मत में क्या हुआ की आत्मा का कर्तृत्व औपाधिक है और अंतकरण का कर्तित्व कैसा है स्वाभाविक है तो आत्मा कैसी सिद्ध भी अकर्ता स्वाभाविक रूप से अकर्ता ही सिद्ध तो स्वभाविक ग्रुप से पकर्ट पकर्ट वो तो अंताकरण के संपर्क के कारण करता प्रतीत हो रही है बताइए समझ में तो इसका फिर किस प्रकार इसकी समीक्षा की जाती है अब दृष्टांत से करो। जपा कुसुम में पहले से लाल रंग है कि नहीं है, है जपा कुसुम में पहले से लाल रंग है तभी तो स्पट्टिक हाँ। होने पर स्पट्टी कैसे प्रतीत होती है लाल यदि जपा कुसुम में पहले से लाल रंग न हो तो फिर क्या है स्फटिक लाल प्रतीक होगी नहीं। इस स्पटिक में उपाधिक लाल रंग क्यों तो माना जाता है क्योंकि पहले से जपा कुम में लाल रंग। इस फटीक में लाल रंग को उपाधिक क्यों मानते हैं क्योंकि जपा कुसुम में लाल रंग है, है। उसी प्रकार ध्यान देना कि आत्मा में उपाधिक कर्तृत्व कब मान सकते हैं जब पहले से पहले से अंताकरण में करतृत्व हो तो कर्तृत्व अंताकरण का स्वाभाविक धर्म बनेगा और आत्मा का लेकिन विचार करके देखो आत्मा में पहले से करत में पहले से कर्तृत्व तो है क्या नहीं है। अंताकरण जड़ है कि अंताकरण कैसा है जड़ है अच्छा तो उसमें कर्तृत्व पहले से है तो अंताकरण में जब कर्तृत्व पहले से है ही नहीं तो आत्मा के सन्निहित होने पर आत्मा का संपर्क होने पर आत्मा में करतृत्व जाएगा <नीश्च25> तो औपाधिक मान पाएंगे तो आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व कब कर मान सकते हैं जब पहले से <नीश्च25> <नीश्�25> करतृत्व हो तो, तो आत्मा में पहले से अंतरकरण में पहले से करतृत्व है क्यों नहीं है क्योंकि वो जड़ होने से अंतरकरण में करतृत्व इसलिए आत्मा में औपाधिक कर्तित्व को नहीं मान सकते तो आत्मा में कैसा करतृत्व मानना चाहिए में? तो स्वाभिक मानना चाहिए और आत्मा में औपाधिक जा सकता है जब उसने करतृत्व पहले से हो और जड़ ही पहले से करत उसने मान लिया तो क्या होगा जड़ नहीं तो जड़ ही कर्ता हो जाएगा जड़ में पहले से करत मान लिया तो जड़ ही क्या हो जाएगा तो चेतन आत्मा को मानने की जरूरत है तो इससे किसका वक सिद्ध हो जाएगा नास्तिक मत सिद्ध हो जाएगा बात है समझ में तो सिद्ध हो जाएगा ये बात समझ में आती है हाँ तो चारो तो चारुवाद ही विजयी हो जाएगा बताइ मई में हाँ इसलिए क्या मानना चाहिए आत्मा में कर्तृत्व तो? हाँ औधि में करतृत्व तो? नहीं।, नहीं है ये हुआ था ना ये हो गया सुन का समाधान हाँ, एक सौ बयालीस पे इस पर देखो यदि ऐसा कोई कहे मतलब अंतरण में केवल अंतरण तो करता नहीं है ना नहीं। पहले तो कर्तित्व है नहीं यदि कोई कहे की केवल अंताकरण करता नहीं है Hmm? केवल आत्मा करता नहीं और दोनों मिला के करता हो जाते हैं कौन अंताकरण और मतलब अंताकरण से युक्त आत्मा या अंताकरण से विशिष्ट आत्मा हो जाता है क्या करता करता जैसे केवल लेखनी लेखक होती है और केवल देव लेखक होता है केवल लेखनी लेखक नहीं होती है केवल देव दत्त लेखक लेखक कौन होता है लेखनी विशिष्ट जिस प्रकार जैसे केवल लेखनी लेखक नहीं होती है केवल देवदत्त लेखक नहीं होता है बल्कि लेखनी विशिष्ट देवदत्त लेखक होता है उसी प्रकार केवल अंताकरण करता नहीं है और केवल आत्मा करता और बल्कि क्या है अंताकरण विशिष्ट आत्मा करता है बताइ तो ये तो इससे क्या हुआ अंताकरण विशिष्ट आत्मा करता सिद्ध हो गया है ना तो फिर केवल आत्मा का कर्तृत्व सिद्ध हुआ नहीं नहीं सिद्ध हुआ केवल आत्मा का गई इसका समाधान देखना कि जो लेखनी विशिष्ट देवदत्त को लेखक माना गया यहाँ विचार करके देखो कि करण कौन है वो कर्ता कौन है लेखनी क्या है और कर्ता कौन है देवदत्त तो कर्णत्व किसने जाएगा और कर्तव्य तो उसी प्रकार अंतकरण और आत्मा में इन दोनों के मध्य में विचार करो करण तो किसमें जाएगा आत्मा और कर्तित्व करण कभी कर्ता नहीं हो सकता है यदि करण ही कर्ता होने लगे जड़ करण तो चेतन को मानना पड़ेगा वही समस्या फिर आ जाएगी है ना वही समस्या फिर आ जाएगी इसलिए आत्मा में कर्तव का अभाव सिद्ध नहीं होता इस दृष्टान के द्वारा कर्तृत्व ही सिद्ध होता है और ब्रह्म सूत्र में कर्ता शास्त्रा आत्मा को कर्ता मानने पर ही शास्त्र सार्थक होते हैं शास्त्र विभिन्न फलों को उपदेश करके जो कर्म का विधान किया गया है वो कब सार्थक होगा जब आत्मा स्वर्ग काम किसके लिए किया जा रहा है विधान स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य क्या करे याद करे स्वर्ग फल को उपदेश करके याद का विधान किसके लिए किया जा रहा है जड़ के लिए की चेतन के लिए क्यों जो भोगता रहेगा जड़ नहीं। नहीं। नहीं। और स्वर्ग ही नहीं आत्मावार्य द्रष्टव्या मंतव्यो निधव्या है आत्मा का दर्शन करना चाहिए आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए कैसे तो श्रवण मनन निर्ध्यासन का विधान किया गया है ये किसके लिए आत्मा जड़ रहेगा क्या बाद में फल भोगने के लिए ध्यान रखना फल भोगने के लिए जड़ नहीं रहेगा केवल कर्मों का ही विधान नहीं है श्रवण मनन निर्ध्यासन साक्षात्कार सबका विधान किया जा रहा है लोग सोचते कर्मों का विधान किया जाता है श्रवण मनन निर्ध्यासन सबका विधान है दृष्टव्या स्रोतव्या सब क्या है कौन सब सत्य तबियत है ना सब विधेय है ये मुमुक्षुर ब्रह्म उपासित ध्यान किया जा रहा है चलिए तो कर्ता मानने पर ही शास्त्र की सार्थकता सिद्ध होती है यदि आत्मा कर्ता ना हो तो ये विधि में से शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे और अभी बताएंगे हम सब बताएंगे प्रसंगानुसार अब यहाँ ध्यान देना अब एक और नीचे शंका आ रहा है दाहक होती, होती है अग्नि दाहक कौन होती है दाहक कर से जलाने वाली दाह करने वाली कौन होती है दाहकत तो किस तो तो तो। दाह तो में होता है अग्नि में अयुगोलक कहते हैं लोहे के गोले को किसको कहते हैं तो दाहकत तो मतलब दाह तो, दाह जनक तो अग्नि में होता है की अयो में अयोगोलक में नहीं होता है पर अग्नि का यदि संबंध हो गया किसके साथ अयोगोलक के साथ ता हो गया है ना अग्नि और अयोगोलक का तादाश हो गया तो क्या कहा जाएगा अयोधा तीन अयोगोलक जलाता है क्या जाता है? जाता। कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जलाना है किसने वास्तव में, में। पर अग्नि और अयोगोलक का तादात में होने पर क्या कहा जाता है बोलो अयोगोलक जलाता है बात ही में कहते हैं उस जैसे दाह जनकत्व या दाहकत्व अग्नि में है दाहकत्व जैसे दाहकत्व अग्नि में है उसी प्रकार से कर्तव्य अंताकरण में शंका हो रही है जैसे तो अग्नि में है तो तो किसमे है ने, ने। और आत्मा में जैसे तो अग्नि में है अयोगोलक में ने, ने। उसी प्रकार से ए, तो कर्तव में है आत्मा में किंतु अंताकरण का संबंध होने पर आत्मा करता है ऐसा कहा जाता है किस प्रकार जैसे अग्नि का संबंध होने पर क्या कहा जाता है तो उसी प्रकार क्या है की इसका अंतराकरण का संबंध होने पर क्या कहा जाता है आत्मा करता है है ना तो अयोगोलक में जो दाहकत्व कहा जाता है वो आरोपित है या मुख्य है आरोप, आरोप करके, करके कहा जाता है वैसे आत्मा में कर्तृत्व का आरोप करके कहा जाता है आत्मा में कर्तृत्व का वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व बस समझ आती है एक बार सुन लेना जिस प्रकार दाहकत्व अग्नि का धर्म है अयोगोलक का और फिर भी फिर भी अग्नि का संबंध होने पर क्या कहा जाता है अयोगोलक जलाता है ऐसा कहा जाता है तो इससे जो है ना अग्नि का वो वो अग्नि अयोगोलक का दाहकत तो कैसा धर्म नहीं दोगा आरोपी उसी प्रकार जैसे अग्नि का दाहकर तो है वैसे ही कर्षित तो अंताकरण का है कांताकरण तो का धर्म है आत्मा का नहीं किंतु अंताकरण के संबंध होने पर क्या कहा जाता आत्मा करता है। तो, तो वास्तव में किसका धर्म हुआ तो आत्मा का कैसा धर्म हुआ तो आत्मा में कर्तृत्व तो का आरोप हो गया ये शंका होगी ना इसका समाधान देखो की यह दृष्टान्त भी ठीक नहीं है क्यों जैसे अग्नि में दाहकर तो पहले से सिद्ध है की नहीं है अयोगोलक के संबंध के बिना भी तो अग्नि का दाहकत तो सिद्ध है वैसे ही अंताकरण का कर्तृत्व पहले से सिद्ध है क्या यदि पहले ऐसी सिद्ध हो तो, तो आवश्यकता सकता ही नहीं जड़ी सब हो जाएगा अवंता ग्रहण में यदि ताकत तो पहले से सिद्ध नहीं है तो आप फिर आत्मा करता ऐसा औपाधिक व्यवहार हो पाएगा मुख्य व्यवहार मानना पड़ेगा लग की बात समझ में और देखो ये तो हो गया और एक उस दिन बताया था कुछ लोग कहते ऐसा दृष्टान देते हैं की देखो केवल अंता ग्रहण करता नहीं केवल आत्मा करता नहीं मिला के दोनों करता हो जाते केवल अंतकरण करता नहीं केवल आत्मा करता दोनों मिला के करता होते हैं उसी प्रकार कैसे जिस प्रकार केवल स्त्री संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है केवल स्त्री संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है केवल पुरुष भी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता है दोनों मिला कर संतान को उत्पन्न करते हैं बस वही आती उसी प्रकार केवल आत्मा केवल अंताकरण करता और केवल आत्मा करता और दोनों मिला करता होते कौन कौन मिलाकर गए। गए। मिला के करता हो जाते है ना मतलब दोनों मिलके करता हो जाते स्त्री पुरुष मिलकर संतान पैदा कर देते तो अंताग्रम आत्मा दोनों मिलकर के करता हो जाते ये शंका समझे इसका समाधान देखो कहते ही ये शंका भी ठीक नहीं है क्योंकि स्त्री और पुरुष यदि दोनों नपुंसक है तो संतान पैदा होगी और यदि कोई एक नपुंसक होगा तो संतान पैदा होगी है और दोनों मिलकर संतान पैदा करते हैं इसका मतलब दोनों में संतान को उत्पन्न करने की योग्यता है क्या मतलब हुआ दोनों में संतान को उत्पन्न करने की योग्यता किसमें है दोनों तो संतान को उत्पन्न करने की योग्यता रूप धर्म किसमें मानना पड़ेगा दोनों दोनों में धर्म मानना पड़ेगा तो यहाँ भी अंताकरण और आत्मा मिल करके दोनों कार्य करते हैं तो दोनों में कोई न कोई धर्म हाँ कार्य को उत्पन्न करने का धर्म करकृत धर्म किसमें मानना पड़ेगा नहीं? दोनों में मानना पड़ेगा ये कहा जा रहा है मतलब दोनों में कोई ना कोई धर्म आपको मानना पड़ेगा बात है समझ में तो दोनों में कोई जैसे वहां पर क्या संतान को उत्पन्न करने की योग्यता रूप धर्म दोनों में मानना पड़ेगा वैसे ही दोनों में कोई ना कोई योग्यता रूप धर्म मानना पड़ेगा किसमें अंताश्रण और आत्मा में क्या मानना पड़ेगा योग्यता रूप और यदि योग्यता रूप धर्म दोनों में मान लिया तो आत्मा निर्गुण है आत्मा में कुछ नहीं है निर्विशेष है ये मत सिद्ध होगा कम योग्यता रूप धर्म मान लिया तो योग्यों का ऐसा हो निर्धर्मक हुई निर्विशेष हुई तो विशेष गुण के लिए विशेष शब्द का उपयोग करते है तो आत्मा कैसी वो निर्विशेष सिद्ध हुई और यदि नहीं माना उसमें कोई धर्म तो मिल करके करता हो पायेगी कोई धर्म नहीं माना तो मिलकर कर्ता नहीं हो पायेंगे और मिल कोई धर्म मान लिया तो आत्मा निर्विशेष है ये मत खंडित हो जाएगा ये मत कैसा हो जाएगा बात आई समझ में और सुनो अब कहते हैं कि दोनों में कर्तृत्व न माने और मिलाकर माने तो असद का जवाब स्वीकार करना पड़ेगा क्या स्वीकार करना पड़ेगा हाँ असद कार्यक्रम स्वीकार करना पड़ेगा कि चारवाकी हो जाएगा पहले से चेतनता नहीं है भूतों में फिर आ तो ये सब ये, ये सब विचार ठीक नहीं है अच्छा अब ध्यान देना चारू क्या कहता है कि चार भूत हैं आकाश को नहीं मानता चारूबा आकाश कहीं दिखाई देता है पकड़ में आता है सुनाई आंख से दिखाई नहीं देता हाथ से पकड़ में नहीं आता तो आकाश आका कुछ नहीं है प्रत्येक से सिद्ध कितने भूत है चार चार ही भूत है इनमें अलग अलग चेतनता नहीं है और मिलाने चार बूतों के विलक्षण संयोग से क्या आ जाती है चेतनता तो शरीर में क्या आ गई ऐसा कौन मानता है चार बार तो यदि अलग अलग कर्तृत्व तो न माने यदि तो अंताकरण और आत्मा में पहले से कर्तृत्व तो किसी में न हो यदि पहले से करतृत्व किसी में और मिलाकर आ जाए कर्तृत्व तब कौन समझ विजयी हो जाएगा क्यों जैसे कि वो भूतों में अलग अलग कर्तित्व नहीं मानता है और क्या है कि मिले हुए भूतों में मानता है देखो यहाँ पर एक पेज ये यह यहाँ से देखना समाधान से लाइन गिनो नो लाइन देखना ऊपर का हमने बता दिया यहाँ पढ़ोगे तो समझ जाओगे नो लाइन आत्मा में करतृत्व ना स्वीकार करने पर मिल गया अंताकरण और आत्मा को मिलाकर कर्तित्व स्वीकार करने पर असत कार्यवाद स्वीकार करना पड़ेगा असत कार्यवाद मतलब जो कार्य पहले नहीं है अच्छी हो गया मानना पड़ेगा तथा चारुवाद विजयी हो जाएगा क्योंकि जैसे अंत और आत्मा इन दोनों में कर्तृत्व का सर्वथा अभाव होने पर भी मिलने पर कर्तृत्व हो सकता है वैसे ही चारों भूतों में अलग अलग चेतना तो न होने पर भी मिले हुए भूतों में हो सकता है क्या मिले हुए भूतों में दोबारा रे क्यूँकी जैसे अंता और आत्मा इन दोनों में कर्तृत्व का सर्वथा अभाव होने पर भी अलग अलग कर्तृत्व मानते हैं तो दोनों में कर्तृत्व का सर्वथा अभाव होने पर भी मिलने पर कर्तृत्व हो सकता हो है किसमें आत्मा वैसे ही चारों भूतों में चारों बात मताया अलग अलग चेतनता है अलग अलग चेतनत्व का चेतनता अलग अलग चेतनत्व न होने पर भी मिले हुए भूतों में हो सकता है क्या हो सकता है नहीं चेतनत्व की बात आई क्या बात आई कर्तृत्व की बात तो वो चल रही थी वेदांत की यह चारोवाक को बोला गया ना इस दृष्टान्त से जैसे क्योंकि जैसे अंतःकरण और आत्मा इन दोनों में कर्तृत्व का सर्वथा भाव होने पर भी मिलने पर कर्तृत्व हो जाता है वैसे ही चारों भूतों में अलग अलग चेतनत्व होने पर भी मिले हुए भूतों में क्या हो जाएगा हाँ तो भूत ही चेतनात्मा हो जाएंगे तो अलग ऐसी आत्मा मानना पड़ेगा ऐसा चारोवाक भी कहता है तो क्या इशारवादी हो जाएगा कब यदि पहले से कर्तृत्व सुना मान करके मिलने पर माना जाए चलो आगे ध्यान देना विवर्तवादी के मत में विवर्तवादी यहाँ पर है संक्र मत है ना कर्तृत्व तो कल्पित है तो कैसा है मतलब आत्मा का तो कैसा है कल्पित है वास्तविक नहीं है स्वाभाविक नहीं है आगे देखना तो कल्पित पदार्थ कल्पना के बिना होगा अच्छा कल्पित पदार्थ कल्पना करने वाले के बिना होगा यदि कल्पित वस्तु है तो क्या मानना पड़ेगा उसका कोई कल्पक है कल्पक मतलब लगाइए कल्पित पदार्थ कल्पक की कल्पना के बिना नहीं हो सकता है कल्पक कर्थ लिखा है कोष्टक में क्या लिखा है हाँ कल्पित पदार्थ कल्पक की कल्पना के बिना नहीं हो सकता है पता ही सुन में अर्थात इस कर्तवित जो आत्मा में औपाधिक कर्तित्व है ना कल्पित कर्तव है अनुसार आत्मा में कर्तृत्व कैसा है तो अतः इस कर्तृत्व का कल्पक कौन है कल्पक मतलब, मतलब ने। ने। इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए तो जानते हैं वे उत्तर क्या देते हैं? है सिद्धिकार मसूदन सृष्टि जैसे इसे उत्तर देते है तो क्या कहते हैं की हम तो अनादि कल्पित कर्तव मानते हैं हम कर्तित्व कैसा मानते हैं कल्पित मान कल्पित मानते कल्पित कर्तृत्व को कैसा कब से मानते अनादिंग ना, अनादि मानते हैं तो या देखना तो या उत्तर प्रश्न के अनुरूप नहीं है प्रश्न क्या था कौन कर्तृत्व का कल्पक कौन है ये प्रश्न किया गया या कर्तित्व की कल्पना कब से है ये प्रश्न किया गया कल ये कल्पना कब से है किया गया क्या यदि ऐसा प्रश्न किया जाता कर्तृत्व की कल्पना कब से है कर्तित्व की कल्पना एक मिनट कि कल्पित करतृत्व कल कब से है कल्पित कब से क्या प्रश्न होता कल्पित कर्तवित कर्तृत्व कब से है तो क्या उत्तर दे सकते थे अनादि कल्पित करतृत्व मानते हैं तो कल्पित कर्तृत्व कब से इस प्रश्न किया गया क्या तो प्रश्न क्या किया गया कल कल्पित कर्तृत्व का कल्पक कौन है तो उत्तर दिया उत्तर हुआ ठीक है देखना यदि वे कहें कि हम तो अनादि कल्पित अनादिकल्पित कर्तृत्व मानते हैं, तो यह उत्तर प्रश्न के अनुरूप है? नहीं है क्योंकि कर्तव कब से है यह प्रश्न हमने नहीं किया है ना? फिर भी कर्तव को अनादि कल्पित मानने पर फिर भी कर्तव को अनादि कल्पित मानने पर अनादि अनादिकल्पक भी मानना होगा कर्तित्व अनादिकल्पित है तो फिर क्या मानना पड़ेगा वो कल्पना करने वाला कोई अनादि है कल्पना करने वाला कोई hmm. तो वो कल्पना करने वाला कौन होगा कोई वो कल्पना करने वाला मतलब कल्पना का Kaasa. कर्ता कल्पना करने वाला मतलब कल्पना का कर्ता, कर्ता मानना पड़ेगा चेतन को तो कल्पना का कर्ता मानना पड़ेगा तो तो कर्तृत्व कल्पना का कर्तृत्व के सिद्ध हो जाएगा उसमें लगाइए ध्यान देना कर्तित्व को अनादिकल्पित मानने पर अनाधिकल्पक भी मानना होगा तो चढ़ कल्पक हो सकता है अनादि कल्पना का कर्ता चेतन मानना ही होगा ये बात इस बार में प्रसंगानुसार कुछ बातें हम और बता देते हैं आपको यह शंका देखना तो किसका कर्तव चेतन आत्मा का सिद्ध हुआ तभी उपनिषदों में भी आत्मा को कर्ता कहा गया कर्ता शास्त्र वत्वात ये सब वचनों की संगति होती है ब्रह्म में स्पष्ट करता कहा गया है ब्रह्म सूत्रकार कहीं औबाधिक करता कहा है आत्मा को तो वो कैसे हैं यदि औपाधिक करता सिद्ध हो जाए तो स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए और आत्मा का औधिक सिद्ध हो जाए तो स्वाभाविक और यदि औपाधिक सिद्ध ना हो तो स्वाभाविक सिद्ध होता है तो कैसा मानना चाहिए सीधे व्यास न स्वाविक का है व्याजदी ने जैसा कहा क्यूँ करते हैं औपाधिक नहीं है सिद्ध हुआ स्वाभाविक मानना पड़ेगा अच्छा अभी देखो आ, इसी को देख लो फिर थोड़ा और बताएंगे ज्ञान की ये शंका देखिए शंका कर्म सभी प्रकार से शंका मिली ये गीता का एक श्लोक है इसको बता ले इसी को देख लो नहीं तो थोड़ा एक ज्यादा समय लगेगा ये में कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के ये गीता के श्लोक देखना हुए प्रकृति क्रियमाणानी गुण ही कर्मानी सर्वसहा अहंकार विमू आत्मा करता थी। थे। थे। है ना इसका अर्थ देखो साल से लिखा है प्रकृति कर्माणि कर्माणि सर्वसा कर्मानी सर्वसा है ना मतलब कर्म सभी प्रकार से कर्म प्रकृत्य है गुण ही क्रिय मणानी प्रकृति है प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं सभी प्रकार के कर्म किसके द्वारा किए जाते हैं और प्रकृति के गुण कौन है अवशंका से हिंदी देखोगे कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के सत्वाधी गुणों के द्वारा किए जाते हैं तो किसके द्वारा किए जाते हैं इसका मतलब गुण ही कहता है गुणों का सर्कृत मानना चाहिए गीता के श्लोक से ज्ञात होता है अब गीता की यह पंक्ति देखना मोटे क्षरों में प्रकृति क्रिमाणी गुण कर्मारी सर्वसा ये पंक्ति लगी और क्या है गीता का श्लोक अहंकार विमूद आत्मा करता हम थी वही देखना किंतु शंका के नीचे अहंकार और विमूड आत्मा है से आहंकार से आत्मा। आहंकार आहंकार क्या अर्थ है अहंकार से विमूड आत्मा अहंकार का अर्थ है से हाथ बुद्धि अहंकार का क्या अर्थ है मतलब देखो को आत्मा समझना दे तो अहंकार से विमूड आत्मा विमूड आत्मा का अर्थ होता है कोष्टक में लिखा है अज्ञात आत्मस्वरूप वाला मनुष्य जिसको आत्म-स्वरूप का ज्ञान उसको क्या कहेंगे विमूडात्मा अहंकार से विमोड आत्मा मैं करता हूँ इस प्रकार अपने को कर्ता मान लेता है तो मैं करता हूँ इस प्रकार कर्ता कौन मानता है विमोड कर्ता कौन है प्रकृति के गुण देखो इस वचन के द्वारा प्रकृति के गुणों का अधिकर्तृत्व कहा जाता है मिला आत्मा का कर्तृत्व तो, नहीं, नहीं, नहीं कहा जाता अतः आत्मा को कर्ता मानना उचित है समाधान देखना समाधान ज्ञान की तरह कर्तृत्व तो, आत्मा का ही धर्म है या कर्तव सभी कर्मों का साधन कारण है कर्तृत्व के बिना कोई काम होगा तो कर्तृत्व के बिना कोई कर्म होगा तो सभी कर्मों का साधन कारण क्या है कर्तृत्व तो चलिए आगे ध्यान देना सत्य आदि गुणों की उत्कर्षता के कारण जब सत्व गुण अधिक है तो भजन में ध्यान में स्वाध्याय में सत्कर्म होने मन लगेगा आत्मा करता है पर गुण अधिक होने से क्या होगा स्वाध्याय भजन ध्यान होगा रजोगुण अधिक होने से क्या होगा फिर प्रवृत्तियां अधिक होंगी सकाम कर्म अधिक होंगे और तमोगुण अधिक होने से क्या होगा निद्र हो जाएगा तो कर्ता होने पर भी एक जैसे कर्म हो क्यों उसमें क्या है कि ये गुण भी उसमें हेतु है कि नहीं है, नहीं। है? नहीं। जैसे देखना कर्ता आत्मा है तो हमेशा घटी बनाएगा क्या अरे मिट्टी है तो घट बनाएगा तंतु है तो पट बनाएगा, जैसा जैसा सामग्री मिलेगी वैसा वैसा करेगा लगाइए त्वंकी तो देखना ज्ञान की तरह कर्तृत्व तो आत्मा का ही धर्म है या कर्तृत्व तो सभी कर्मो का साधारण कारण है मिला सत्ववादी तो गुणों की उत्कर्षता उत्कर्षता करते अधिकता सत्वि गुणों की उत्कर्षता के कारण होने वाले कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जब सत्व गुण की अधिकता होगी तो क्या होगा निद्रा अधिक तो गुणों की अधिकता के कारण एक हो प्रकार के होने होने तो गुन्यौतासे तो गुन्यौतासे कर्म होंगे या भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे उन कर्मों के प्रति जो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म है ना तो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रति साधारण कारण कौन हो जाएगा आत्मा का कर्तव तो। ये लिखा है ना या यह तो सभी कर्मों का साधारण कारण है कर्तृत्व तो क्या है क्या है? सभी कर्मों का और जो अलग अलग कर्म हो रहे हैं तो अलग अलग कर्मों का असाधारण कारण क्या होगा देखो वही हाँ उन कर्मों के प्रति प्रकृति के गुण विशेष ही असाधारण कारण होते हैं उन कर्मों के प्रति प्रकृति के गुण शेष ही क्या होते हैं असाधारण तो असाधारण है। कारण कौन हो गए पृथ्वी के गुण विशेष और साधारण कारण कौन हो गया आत्मा का अच्छा गुण तो देखो वही एक है सांसारिक सांसारिक कर्मों में जीव का कर्तृत्व तो ये सत्वाधि गुणों के संसर्ग के कारण है सांसारिक कर्मों में जीव का कर्तृत्व किसके कारण है सत्वाधि गुणों के संसर्ग के कारण है मतलब अलग अलग जो सांसारिक कर्म हो रहे हैं ना इसमें जीव का कर्तृत्व तो किसके कारण है सत्वाधि गुणों के संसर्ग के कारण है न स्वरूप युक्तम स्वरूप के कारण है स्वरूप के, तो के कारण नहीं है स्वरूप का जो कर्तृत्व है वो तो साधारण कारण सबके प्रति है और अलग अलग जो प्रवृत्तियाँ हो रही है वो किस कारण से है सत्वाधी गुणों के संसर्ग के कारण अभी धीरे धीरे सब समझाएंगे चिंता नहीं करना इसलिए प्रकृति के गुण विशेष के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में मिला गुणों की हेतु तो को न समझ कर जो गुण को हेतु ना माने केवल आत्मा को कर्ता मानता है केवल आत्मा को उसके प्रति अहंकार विमूड आत्मा ये वचन प्रवृत्त होता है अहंकार विमूड आत्मा कर्ता हम मन्य थे अहंकार से विमूड आत्मा व्यक्ति अपने को करता मानता है तो विमूड तो आत्मा किसको कहा गया बोलो गुण विशेष गुण विशेष के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में गुण को हेतु न माने गुण विशेष के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कौन हेतु होंगे गुण गुण विशेष के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कौन हेतु होगा जैसे कि सत्व गुण आए तो ज्ञान होगा और सत्कर्म होंगे है ना स्वाध्याय होगा भजन ज्ञान होगा रजोगुण से प्रवृत्ति अधिक होगी दुख होगा तो अलग अलग कर्मो में असाधारण कारण कौन है गुण है असाधारण कारण है तो गुण हेतु गुण असाधारण हेतु है अब गुण को असाधारण हेतु न समझ करके केवल आत्मा को ही सब प्रकार का हेतु समझे तो वो क्या हो जाएगा विमूड आत्मा वो क्या हो जाएगा विमूड आत्मा हो जाएगा चलिए उसके प्रति अहंकार विमूड आत्मा या वचन प्रवृत्त होता है गीता के अन्य वचनों से यह अभिप्राय प्रकट होता है देखो ये जो आगे श्लोक आ रहा है देखना मोटे अक्षरों में अधिस्थानम तथा कर्ता इसका अर्थ हम बता रहे हैं ए, ए, देखना तथा कर्ता है ना प्रथक द्विविधा पृथक चेस्ट दैवात्र पंचम शरीर मनो यत वा मनोभिकर्म प्रारभते नर न्याय वीपरीतम वंचयह त्रदि कर्ता आत्मा केवल नश्यमति यहाँ देखो कितने श्लोक है तीन यहाँ देखना है शरीर वनोभी से, से और मन से यद कर्म प्रारम्भ थे नाम मतलब मनुष्य शरीर से वाणी से और मन से जिस कर्म को करता है शारीरिक शरीर से कर्म होते शारीरिक और वाचिक कर्म होते वाणी से मन से कर्म कैसे होते मानसिक तो इस कार्य देखो शरीर कर्म को आरम्भ करता है कर्म चाहे न्यायम न्यायम करते क्या हुआ? ये, हो, हुआ, हो, ये पांच उसके हेतु होते हैं पांच हेतु बताऊंगा भी हिंदी चलो ऊपर गीता ऊपर गीता के अन्य वचनों से यह अभिप्राय प्रकट होता है मिल गया मनुष्य मन वाणी और कर्म के द्वारा जो विहित अथवा निध कर्मों को करता है ये गीता के किस पंक्ति का पंक्ति पढ़कर सुनाओ बोलो शरीर कर्म, और, और? आ, पंच को बता रहे हैं, है ना? न पंचो देखो मूल में मनुष्य वन वाणी और कर्म के द्वारा विहित अथवा निषि कर्मों को विहित अथवा निषि कर्मों को करता है उनमें अधिष्ठान पांच हेतु कौन कौन है देखो पहले से अधिष्ठान hmm. तथा मिला hmm. करते क्या पृथक शरीर hmm. और कर्ता कौन है जीवात्मा और करण का किया है मन सहित कर्मेंद्रिया hmm. मन सहित हाँ अच्छा hmm. मन सहित कर्मेंद्रिया और क्या है कि एक मिनट हाँ तो मन सही इंद्रिया हम ले लो क्या पृथक निधन करना मैं कर लेना पृथक निधन लो मन सही इंद्रिया मन सहित है और देखना वहाँ पर विविधाश क्या पृथक चेष्टा विविध प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं विविध प्रकार की पृथक पृथक आगे देखना और दैवम चात्र पंचम पांचवा देखना पांचवा दैव दैव क्या है परमात्मा ये पांच हेतु होते हैं सभी प्रकार के कर्मो में शरीर वाल मनोवीर यद कर्म प्राप्त न रहा जो तो शरीर से कर्म हो या वाणी से हो या मन से हो किसी भी प्रकार का कर्म हो तो कितने हेतु कहेंगे पांचों हेतु है या केवल एक हेतु है पांचों को कर्ता कहा है कि पांचों को हेतु कहा है पंचे तब से तो सभी हेतु के अनेक प्रकार हो कि से होगा की केवल एक से होगा जैसे की घट बनता है तो वहाँ पर मिट्टी भी चाहिए दंड चक्र कुल सब चाहिए तब तो बनेगा एक से तो नहीं बनेगा चलिए आगे देखेंगे और ये संस्कृत देखना तत्र एवं सती, तब ऐसा होने पर मतलब पांचों के हेतु होने पर कर्तारम कर्ता आत्मा को हेतु समझता है किसको हेतु समझता है एक ऐसा समझना जो केवल आत्मा को कर्ता समझता है केवल आत्मा को कर, करने वाला समझता है केवल आत्मा को करने वाला किसको समझता है केवल करने वाले कितने आहाथ। आहाथ। देखना वही हिंदी ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को करता समझता है मिला तो पश्च्य अकृत बुद्धि वो ऐसा क्यों समझता है अकृत बुद्धि होने के कारण मतलब अकृतार्थ बुद्धि है अकृतार्थ बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति पश्च्य हाँ एक मिनट तत्र एवं सती कर्तारम आत्मान केवलं तो यह याद या, पश्चिमी के साथ है कि केवल आत्मा को कर्ता जो समझता है करते समझता है अकृत बुद्धि न पश्यती अकृत बुद्धि होने के कारण वह दुर्मति नहीं समझता हिंदी ऐसा होने पर जो केवल आत्मा को कर्ता समझता हुआ दुर्मति अकृत बुद्धि होने के कारण नहीं समझता है आगे देखना श्लोक के बाद हिंदी अर्थ लगता है श्लोक का तो एक सभी कार्यो के करने में कितने हेतु हैं और पांचों के हेतु होने पर जो केवल आत्मा को करने वाला समझेगा वो कैसा हो जाएगा अकृत बुद्धि हो जाएगा इसलिए मधुमती क्या आएगा आगे, आगे देखना हिंदी में एक कार्य की निष्पत्ति में निष्पत्ति मतलब करने में एक कार्य की निष्पत्ति में शरीर इंद्री आदि पांचों साधनों की अनिवार्यता को कहकर मिला केवल आत्मा में कर्तृत्व तो जानने वाले को दुर्मति कहा गया है दुर्मति मतलब न जानने वाला है। ने, ने। सुनो, लेखन आदि कार्य के प्रति कागज तथा लेखनी आदि की अनिवार्यता है कि नहीं किसी एक से कार्य होगा जैसे लेखन आदि कार्य के प्रति कागज स्या तथा लेखनी आदि की अनिवार्यता मात्र से अनिवार्यता होने से पुरुष के लेखक पुरुष के लेखकत्व का निराकरण हो जाएगा क्या सबकी लिखने के लिए स्थिति चाहिए कागज चाहिए लिखनी चाहिए तो इतना कहने इतना होने से पुरुष के लेखन कर्तव्य का निराकरण होगा क्या नहीं लगाइए अनिवार्यता मात्र से पुरुष के लेखन कर्तव का निराकरण नहीं किया जा सकता इसलिए उक्त श्लोकों में आत्मा का कर्ता पद से ही निर्देश किया गया है सुनो अधिस्थानम तथा करता कर्ता से क्या लिया अधिष्ठान कर्त शरीर किया है सबने अधिष्ठान कर्ज क्या किया है हाँ अधिष्ठान कर्ज क्या किया है और तो कर्ता किसको कहा है आत्मा को कर्ता कहा, कहा अभी बताया ना, जैसे लेखन अधिकारियों जिसे भोजन बनाने के लिए उसमें पाचक चाहिए चावल चाहिए चूल्हा चाहिए लकड़ी चाहिए सब सामान चाहिए इस चावल चूल्हा पानी और कुकर इन सब के बिना भोजन बन पाएगा तो सब की अनिवार्यता होने से क्या क्या देवदत्त के पास पाकर्तृत्व तो का निषेध हो जाएगा क्या नहीं होगा ना निषेध नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आत्मा का कर्ता पर से निर्देश किया गया है आत्मा किस पर से निर्देश किया है कर्ता पर से निर्देश किया है चलिए इसी इसीलिए देखो लेखन आदि कार्य के प्रति कागज तथा लेखनी आदि की अनिवार्यता मात्र से पुरुष के लेखन कर्तृत्व का निराकरण नहीं किया जा सकता है इसलिए उक्त श्लोक में आत्मा का कर्ता पद ऐसी ही निर्देश किया गया है आत्मा किस पर ऐसी निर्देश किया क्योंकि सब की अनिवार्यता होने से उसके कर्तृत्व का निषेध सब की अनिवार्यता होने आरोप भी उसके कर्तृत्व का निषेध इसलिए कर्ता पद निर्देश किया इस प्रकार कर्तृत्व आत्मा का ही धर्म सिद्ध होता है किसका धर्म सिद्ध होता है शरीर आदि पांचों की अपेक्षा रखने वाले हैं तथा गुणों के वैषम्य के अनुसार होने वाले सांसारिक कर्मों में सांसारिक कर्म एक ही प्रकार के होंगे मतलब गुणों के वैषम्य के अनुसार होते हैं कर्म मनुष्य चौबीस घंटे में समान प्रकार के कर्म करता है भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है किसके अनुसार गुणों के समोगुण बढ़ता हो जाता है सत तो बढ़ता है भजन गहन करने लगता है मन अच्छी जगह लग जाता है, है नहीं। तो शरीर आदि पांचों की अपेक्षा करने रखने वाले कौन सांसारिक कर्म कौन और गुणों के बैषम्य के अनुसार होने वाले कौन सांसारिक कर्मों में जो कारणांतर की अपेक्षा को ना मानकर अन्य चार कारण आत्मा को छोड़ अन्य कितने कारण हुए की अन्य कारणों की अपेक्षा को न मान केवल आत्मा को ही करता मानता है मतलब समझो चार कारण की अपेक्षा करके आत्मा को कर्ता मानना एक पक्ष हुआ और दूसरा क्या हुआ कि अन्य कारणों की अपेक्षा ना करके केवल आत्मा को कर्ता समझना नहीं समझे चार कारणों की अपेक्षा समझ अपेक्षा होने पर चार कारणों की अपेक्षा मान करके आत्मा को कर्ता समझना और उनकी अपेक्षा के बिना कर्ता समझना अलग अलग बात हुई कि नहीं हुई तो दुर्मति कौन है तो तो न करके केवल आत्मा वो करता समझता है वो दुर्मुखी है लगाइए शरीर आदि पांचों की अपेक्षा रखने वाले तथा गुणों के बैषम्य के अनुसार होने वाले सांसारिक कर्मों में जो कारणांतर की अपेक्षा को न मानकर उनकी अपेक्षा न मानकर केवल आत्मा को करने वाला समझता है उस अस्कृत बुद्धि मनुष्य का विनाश हो जाता है तो मतलब क्या आत्मा को करने वाला कब समझो सबके सब हाँ मतलब सब की अपेक्षा को मानकर सब की अनिवार्यता को मानकर इसको करने वाला मानो की अनिवार्यता के होने पर इसको करने वाला मानो और अनिवार्यता ना समझकर केवल करने वाला मान लिया तो दुर्मती अपेक्षा का हाँ, मतलब क्या कहें कारणांतर की अपेक्षा जरूरत समझते हैं तो ऐसा है और इसीलिए कर्ता पर से किसका निर्देश किया है आत्मा कर्ता पर से आत्मा निर्देश की निर्देश किया भगवान ने और सब की मतलब इन सब के बिना सोच ले कोई आत्मा कर देगा तो यह क्या दुर्मति समझ सकता है काम कब सम्पन्न होगा सब के होने पर जैसे अग्नि में राहत तो स्वाभाविक होने पर भी बिना तीर्ण के और हो, हो, और यदि निर्वात में अग्नि रखी निर्वात समझते हैं या वायु ना जा सके तो चलेगी कोई चीज का होने, होने पर भी पे काम करेगी वही कर्तव्य होने पर भी वो कब करने वाला होगा सबके अच्छा। और सब बिना यदि करने वाला मानेगा तो दुर्मती कर दिया कितना ही ओम पूर्ण मदम पूर्णमे पूर्ण शिष्य